देवी भागवत नवम स्कंद भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप महत्व और गुणों की अनिर्वचनीयता वे श्री सभी के एकमात्र महेश्वर हैं जगद्धाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान तथा कर्मानुसार संपूर्ण कर्मों का उल्लेखन करते हैं उन्हीं के आज्ञानुसार देवता सबको तपस्याओं तथा कर्मों का फल देते हैं उन्हीं के आदेश से भगवान विष्णु को सब का रक्षक माना गया है वे उन्हीं का अनुशासन पाकर निरंतर के गुरु के गुरु, मृत्युंजय नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव है वे भी उन्हीं को जानने से ज्ञानवान योगीश प्रभु परम आनंद से संपन्न तथा तो भक्ति एवं वैराग्य से संयुक्त है साथ भी उन्हें का भय मानकर शीघ्र गामियों में प्रमुख ववन चलते तथा सूर्य निरंतर तपते हैं उन्हें की आज्ञा के अनुसार इस वर्षा करते इंद्र वर्षा करते हैं मृत्यु प्राणियों पर प्रभाव डालते हैं अग्नि जलाते तथा जल शीतल करते हैं उन्हें की आज्ञा से भयभीत दिखपालों द्वारा दिशाओं की रक्षा होती है उन्हीं के भय से ग्रह राशि चक्रों पर भ्रमण करते हैं वृक्ष जो फूलते फलते हैं इससे भी उनका भय ही कारण है उन्हीं की आज्ञा को करके काल जगत का सिरोधार्य करता है। उनकी आज्ञा आज्ञा के के बिना बिना और कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। संग्राम में तथा किसी भी विषम स्थल में आबद्ध प्राणी को भी मृत्यु नहीं मार सकती उन्हीं की आज्ञा से वायु अगाध जल को जल कच्छप को कच्छप शेषनाग को शेषनाग पृथ्वी को और पृथ्वी समुद्रों तथा पर्वतों को धारण किए रहती है जो सब प्रकार से क्षमाई है वह पृथ्वी उन्हीं के आज्ञा से नाना प्रकार के रत्नों को धारण करती है उन्हीं के आज्ञा आज्ञानुसार पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं पतिव्रते देवताओं के इकहत्तर युगों की इंद्र की आयु होती है ऐसे अट्ठाईस इंद्रों के बीच जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है इसी प्रकार तीस दिनों का एक मास होता है और दो मास की ऋतु तथा छह ऋतुओं का एक वर्ष होता है ऐसे सौ वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है यही ब्रह्मा की आयु का मान कहा गया है ब्रह्मा के शांत होने पर माया विशिष्ट प्रकृति ब्रह्म परमात्मा की एक पलक कीर्ति है जब वे आँख मूँद लेते हैं तब उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं उस प्राकृतिक प्रलय के समय संपूर्ण देवता चराचर प्राणी धाता तथा विधाता ये सब भगवान श्री कृष्ण के कमल में लीन हो जाते हैं क्षेर सागन में शयन करने वाले श्री विष्णु तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण के वाम पार्श्व में लीन हो जाते हैं ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन भगवान शिव उन परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं संपूर्ण शक्तियाँ विष्णु माया दुर्गा में तुरोहित हो जाती हैं। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि वे उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं नारायण के अंश स्वामी कार्तिकेय उनके वक्षस्थल में लीन हो जाते हैं सुब्रते गणों के स्वामी देवेश्वर गणेश को भगवान श्री कृष्ण का अंश माना गया है वे उनकी दोनों भूजाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं लक्ष्मी की अंशभूता देवियाँ लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती है गोपियां तथा सम्पूर्ण देवपत्नियाँ भी श्री राधा में ही लीन हो जाती हैं भगवान श्री कृष्ण के प्राणों के धीश्वरी देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास कर जाती हैं सावित्री वेद एवं संपूर्ण शास्त्र सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं सरस्वती पर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जेवा में विलीन हो जाती हैं गोलोक के संपूर्ण गोप भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों में लीन हो जाते हैं उन प्रभु के प्राणों में संपूर्ण प्राणियों के प्राण वायु, उनकी जंठराग्नि में समस्त अग्नियों का तथा उनके जीववा के अग्रभाग पर जल का लय हो जाता है वैष्णव पुरुष अत्यंत आनंदित हो उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लीन हो जाते हैं